प्रस्तुत है राम, राम शरण शर्मा, शर्मा द्वारा, द्वारा रचित खंड काव्य रस द्रोणिका यह रस द्रोणिका कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर, पर आधारित है भाग तीन श्रम से, से थके, थके थके से, से द्विजवर ललक उठे सुस्तानी को उज्जवल भाल छलकते मोती छहर रहे छवि छाने को वृक्ष विशाल खड़ा था सम्मुख बट बटका पेड़ क्षितिज तना हुआ था, करने शीतल छाया भेंट दीर्घ श्वास प्रश्वास छोड़ते बैठ गए तब गुरु ज्ञानी स्वागत गान किया खग कुल ने मधुर मधुर कल रव बानी संध्या, संध्या समय आन था पहुँचा घूम माल क्षिति छहराए गो की घंट बजी, धूली छाए, झुका रही थी शीशें। पाकर मंद मरुत, मरुत को संग बाग बिहसता कुसुम वारता गाए मधुपो ने मधु छंद धन्य प्रभाव महात्माओं के जड़ भी हो जाते चैतन्य सत संगति में वे भी मानो मान रहे थे निज को धन्य मुनि ने देखा संध्या होते करने चले पुण्य स्नान पहुँच गए सरिता के तट पर नित्य नैमैतिक क्रिया सिरान कटी पर्यंत गए जली भीतर लगे करण अघमर्षण जाप महामंत्र प्रणवाक्षर जपते भस्मी भूत हुए सब पाप सूर्यो प्रस्थान लगे अब करने हुए दृष्टिगत बटू समुदाय करते थे समवेत स्वरों में सर पाठ मंत्र हर्षायधर इधर दिवाकर देव अर्घ ले लोप हुए शुचि अंबर तर उड़गन लगे झांकने लुक उधर निशा प्यारी लखकर बलवानों के इतिश्री होते जो सिर पोच उठाते हैं ऐसे इत उत जुगनू सारे उड़ी उड़ी चमक दिखाते हैं लौट पड़े थे द्विजगण सारे अपने अपने, अपने आश्रम ओर गुरु भी लौट शिला आ राजे ध्यान अवस्थित भाव विभोर बीते काल मुनि ने पर क्यों यामिनी बढ़ती गहराती कंद मूल जल लेकर सोए निद्रा ने भर ली छाती करते वन चर जीव कु चर जे जीव प्यारे इत उत विचरत दूर पास लाओ मानो प्रभु के रखवारे मात्र बहर भर निशा शेष थी मंद पवन कर उठा किलोल जैसे जगा रहा हो द्विज को छूने पद पदुम पट खोल प्राची दिशी में बिहंस रहा था भोर का तारा उज्जवल एक नभ थाली से मोती चुनचुन छिपा दिया जो इत उत फेक झरझर झरते फूल ओस कण पूजी रहे पावन पर भार मुनि ज्ञानी कब से थे जागे करते प्रातः मंगल पाठ कर दर्शन भू बंदन करके करने चले पुण्य स्नान नित्य क्रिया निवृत्त होकर प्रातः संध्या किन्न विधान प्राची में प्रभु भुवन भास्कर उदित हुए जग कल अखिल लोक नव जीवन देते शत आशीषे कोटिन कर तभी द्रोण मानस जप करते लौटे अपने स्थल विश्राम तब तक भी कुछ लोग आ गए दर्शन के अभिलाष तमाम सूखे मेवे फल मुलादिक मधुर मधुर दोने भर कंद कर कर विनय तंडवत सम्म रख रख दी मुस्काते मंद कितने भोले भाव थे उनके बहती उर गंगा की धार बरद हस्त युत दे आशीषे स्वामी किए सहज स्वीकार आप व्यथा निज उर उचो बोलत वाणी भरे विनोद यथा योग्य कर तुष्ट सभी को विदा किए सबको जब बैठे थे आप अकेले मन में करने लगे विचार मिलने को यह घड़ी भली है चलो द्रुपद मित्र दरबार झटपट सब सामान उठाए कदम बढ़ाए पुर की ओर जाते जान पड़ी ना दूरी धेनु ध्यान में लागी डोर गगन चूमती राज प्रसाद एक एक से भव्य विशाल कुप बाग बन उप बापी देखे गज तुरंग गौशाल ललित लवांगी ललनाएं अरुण पुरुष मनोहर नाना वेश जहाँ जहाँ देखे वृद्ध बाल गण नवयुवकों से पूरित देश रीति नीति शुचि संस्कृति सेवत निज निज कर्म निरत नर नार देख देख द्विज हर्षित होते दे, विस्मित, दे, विस्मित करते लोकाचार लोका हाट बाटपुर रचना निरखत पहुँच गए पर, पर कोटी द्वार विप्र देख, देख कर शीश दिश्च चुकाए दिश्च सन्मुख सेवक, सेवक पहरेदार देव, देव कहे देव कहे क्या आज्ञा हमको निज अभिष्ट कहिए महाराज बोले विप्र कहो निज नाथ ही आए कोई मिलने द्विज राज इतना सुनकर सेवक दौड़ा दिन भूप को अर्ज सुनाये आयसू सु हो तो दर्शन पावे राउन बोले रहे चुपाए राजकाज में मग्न द्रुपद ने गौर किया न बुलवाया लौट दूत ने नम्र भाव से भली भांति सब समझाया तब भूसुर की त्योरी चढ़ गई, पर बोले संयत बानी बाल सखा गुरु बंदो तिहारे कहो जाय पुनी पहचानी और पूछ लेना मिल है कि जावे महाराज शठ समझे नहीं तेज हमारो बिगरे बनत चहे जो साज थर थर कांप उठा तब सेवक झट धाया सब जता दिया भय बाम विधि उल्टो होवे राजन ने रुख हटा लिया सेवा एक पुनित कार्य है यह सेवक का धर्म महान किन्तु स्वामी तो स्वामी होते चाहे जैसे करे निदान अभी आप सुन रहे थे राम शरण शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणी का भाग तीन वाचक स्वर भारती परिमल